मार्केटिंग का काम करती हैं मार्केटिंग हेड है एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में काम करती हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं अपने बिज़नेस को करने के लिए या अपने बिज़नेस में किस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं उस विषय पर वो सबको मोटिवेट करती है और ट्रेनिंग देती है तो आप सभी की तरफ से जसविंदर जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शुक्रिया जी जसविंदर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं आ, मेरा नाम जसविंदर है पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ जी जी और मार्केटिंग और ट्रेनिंग में तकरीबन तो मुझे पंद्रह साल हो गए हैं काम करते हुए लोगों को मार्केटिंग स्किल्स सिखाना मोटिवेट करना ये मेरा काम है अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा जब मार्केटिंग की बात आती है तो आज जैसे कि मार्केटिंग में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स है तो इस, इस कंपटीशन के के दौर में में में व्यक्ति सफल होने के लिए क्या करें? मार्केटिंग मार्केटिंग फील्ड फील्ड दो चीजें वैसे किसी भी फील्ड में दो ही चीजें होती हैं मेरे हिसाब से एक तो आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं आपका काम क्या है ना आपके काम की पूरी समझ होनी चाहिए और दूसरा सच्चाई होनी चाहिए अगर आप सच्चाई से काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आज की भीड़ में लोग भूल गए हैं लोग बहुत ऊपर नीचे झूठ सच करते हैं लेकिन स्ट्रगल भी बहुत करते हैं तो अगर उसका रास्ता छोड़ सच्चे के रास्ते पर चले तो कोई स्ट्रगल नहीं हो इजी है नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताएँ कि दो रास्ते हैं एक तो सच्चाई का और एक दूसरा तो आप सभी को पता है तो हम सत्यता के आधार से अगर कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है और कहते हैं कि जहां सत्यता है वो हमेशा जीतता है टाइम जरूर लगता है इसलिए एक स्लोगन भी याद आ रहा है मुझे कि सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एक स्लोगन जो है मुझे याद आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में और जसविंदर जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि जब हम लोग बातें करते हैं तो जीवन में कई बार जो है कुछ अच्छी बातें होती हैं कुछ नेगेटिव बातें आती उतार चढ़ाव चलता ही रहता है तो आपका जो स्ट्रगलिंग वाला टाइम कब था और कितना समय तक चलाओ मेरा जो स्ट्रगलिंग टाइम था आ, वो आफ्टर मैरिज था क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो जाती है एक घर की बेटी दूसरी घर की बहू बनती है <laughs> सेल्फ में कहीं आप थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं लेकिन जब तक आप अपने सेल्फ को पहचान लेते हैं तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाते हैं तो वो थोड़ा सा एक टाइम रहा ऐसा जहाँ थोड़ा सेल्फ गुम गया सेल्फ को वापस पाया तो स्ट्रगल खाता <laughs> किस तरह की दिक्कतें आ रही थी एक डॉटर और एक डॉटर इन लॉ तो वो थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं नए नए घर में नए लोगों के साथ एडजस्ट करना उनके स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करना अपने स्वभाव संस्कार को उनको एक्सेप्ट कराना तो ये सब थोड़ा सा जो तालमेल बिठाना होता है परिवार के साथ बस यही जिसको समझ में आ गया वो कामयाब है <laughs> सही बात है नेचुरली एक लड़की जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ की जो बातें हैं और उनके जो संस्कार है उसमें कहीं कही ना कहीं अपने आप को ढालने में टाइम लगता है तो वहाँ पर काफ़ी क्लैश रहता है लेकिन जब सेट हो जाता है तो फिर सब चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ती है और जसवंत दर्जी जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके मदर इन लॉ के साथ आपकी थोड़ी सी जम नहीं रही थी बातें थोड़ा सा शुरुआत में ये क्लैश रहा हुँ. ही और हर लड़के एक साथ ऐसा होता ही है तो क्या प्रॉब्लम था किस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा था एक्चुअली डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं था ये था कि पिताजी ने लड़कों की तरह परवरिश की थी वो कहते थे कि मेरा बेटी नहीं मेरा बेटा है है ना तो वैसा ही रहना सहना वैसा ही सोच आ, मेरे पिताजी ने मुझे कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं सिखाई कार चलाना उस समय में भले जमाने जिसको हम बोलते हैं कार चलाना मोटरसाइकिल चलाना है बाइक्स चलाना सब मुझे सिखाया था तो एक जो परवरिश थी वो इक्वलेंट टू बॉयज थी और उसमें से फिर एक प्योर फीमेल लड़की की तरह रहना डॉटर इन लॉ की तरह रहना तो उनकी कोई गलती नहीं है मैं कहूँगी कि मेरे को ही क्योंकि वो ऐसा परवरिश मिला था तो उसमें से क्योंकि वो तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं ही वहां से जो जिस सोच चले थे उसको कर नहीं पाई वो सोच आगे नहीं मैं डॉटर इन लॉ की सोच को कर अडॉप्ट करने में कि मैं डॉक्टर इन लॉ हूँ वो थोड़ा <laughs> मुझे टाइम लगा मुझे ही टाइम लगा है ना अदरवाइज मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे है अच्छा अच्छा चलिए आपको अपने पुराने जो आपके हैबिट्स थे उसको चेंज करने में आपको टाइम लगा और वो लोग आपको सपोर्ट भी करते रहे और आपको टाइम लगा इसलिए आपको दिक्कतें हो रही थी तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यहाँ पर हम सभी लोग अगर सेल्फ uh, रियलाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं नहीं तो आम तौर पे लोग क्या समझते हैं दूसरे के वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ लेकिन हम अगर अपने स्वभाव संस्कार को बदलने की कोशिश करेंगे और बदलने शुरू कर देंगे तो अपने आप सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया स्कूलिंग के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके स्कूल की यादों मेमोरीज है उसको थोड़ा सा बताइए स्कूल की मेमोरीज तो बहुत सारी हैं बहुत अच्छी है उसमें से एक मेमोरी एक खास पर्सनालिटी जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे इंग्लिश टीचर वो मुझे एक बात कहा करते थे कि उस समय वो अपने हिसाब से समझाते थे लेकिन मैंने उसे पकड़ा वो कहते थे कि जीवन में हमेशा दो रास्ते हैं एक रास्ता वो है जहां शुरू में कांटे हैं, पर आगे फूल है और एक रास्ता वो है जहाँ शुरू में फूल है आगे गाँटे तो बच्चे सोच समझकर निर्णय लेना है जो रास्ता आज अट्रैक्ट कर रहा है आसान लग रहा है कल को वही रास्ता मुश्किल होगा मतलब उनका समझाना इस उसमें था कि आज दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ बैठना गप्पे मारना क्लास ना करना होमवर्क ना करना अच्छा लगता है लेकिन कल को लाइफ में स्ट्रगल हो जाए ठीक और आज जो आप पढ़ेंगे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से तो उसका आपको आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो अभी पढ़ना मुश्किल लगता है लेकिन आगे रिजल्ट अच्छा अभी बातें करना अच्छा लगता है लेकिन आगे रिजल्ट उसका तो ये बात मैंने जीवन में जब भी कभी निर्णय लेना हो तो ये चेक किया कि ये रास्ता मुझे अभी आसान है कि मुश्किल तो हमेशा जिंदगी में वो रास्ता पकड़ा जो मुश्किल लगा और आगे आकर वो मेरे लिए हमेशा सही रहा जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी स्कूल की इंग्लिश टीचर की जो बातें हैं वो आपको अच्छी लगी और उनके बारे में आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जीवन में कई बार हमें बहुत सुखद अनुभूति होता है कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं तो कई बार घूमने से भी अच्छा लगता है तो इन स्कूल में हम लोग जैसे कि हर साल हम आगे बढ़ते जाते हैं और हर साल एक पिकनिक स्पॉट भी कराते हैं स्कूल की तरफ से तो आप अपने स्कूल टाइम में जो पिकनिक गए हों कहीं भी जाना आना हुआ हो उसके बारे में बताइए हाँ हमारे को एक बार ही हम लोग देहरादून से थे जी जी तो हमारे को मसूरी ले गए थे घुमाने के लिए वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि जब आप आम शेड्यूल से हटकर अपने ही लोगों को दोबारा अलग से मिलते इनफॉर्मल वे में फॉर्मल वे में तो आपको उनके बारे में जानने का समझने का बहुत मौका मिलता तो वो एक यादगार मोमेंट था जो आज भी याद आता है कि कितना हम लोगों ने उसे एंजॉय किया जब अपने ही क्लासमेट्स के साथ वहाँ हम घूमे टीचर्स <laughs> तो के साथ इनफॉर्मल होके घूमे तो वो एक बहुत शानदार यादगार एक्सपीरियंस था और चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप किस टाइप के गीत सुनते हैं संगीत के साथ आपका कैसा रिश्ता है संगीत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन ज़्यादातर ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अभी कुछ नए म्यूजिक में से भी एक म्यूजिक है जो मुझे बहुत पसंद है गीत है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उस गीत में एक एक, एक लेडी को एक नारी को बहुत ही प्योर वे में दिखाया है ना जो हमारी संस्कृति है कि एक स्त्री के लिए मन में कैसी भावना होनी चाहिए हुँ। हुँ। तो वो एक बहुत लोगों ने गीत लिखे हैं एक लड़की की तारीफ में लेकिन उसमें जो जिस तरीके से उसको पेश किया है वो एक बहुत ही पवित्र तरीका है बहुत उच्च क्वालिटी के हिसाब से उसको उसकी खूबसूरती को बयान किया वो गीत मुझे बहुत पसंद है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि एक लाइन उसकी जरूर सुना दीजिए अपने वॉइस में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शान कलाब जैसे कुजल किरण जैसे वन में किरण जैसे चाँद रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता आप सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं कई बार हम लोग जिस तरह से गीत सुनते हैं उसके भावों को अगर समझना शुरू कर दे तो वो प्योरिटी को हम लोग समझे तो हमारे जीवन में बहुत ही शांति हो सकती है और हम लोग सभी लोग एक मिलजुलकर जो नेचुरल जो हमारा लव है उसके साथ हम लोग रह सकते हैं वहाँ पर कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता सभी समान भाव से रह सकते हैं तो गीत हमें बहुत ही सपोर्ट करता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक स्मूथ वे से जीवन को चलाने के लिए मदद करता है लेकिन बशर्त यही है कि हमें उन चीज़ों का अब याद करनी पड़ती है हमें उन्हें समझना पड़ता है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही अलग आ गए हैं अपनी संस्कृति को छोड़कर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को हमने अपने जीवन में जगह दे दिया जिसके वजह से हम फिर वो सुख शांति वाली जो जो अनुभूति है वो नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आपने कहा कि मार्केटिंग फील्ड में ही है फिर से मैं उसी दौर में आता हूं मार्केटिंग फील्ड में एक व्यक्ति को जैसे काफ़ी समय लग जाता है तो मोटिवेशनल जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करे कि आ, मुझे आगे बढ़ना है इस तरह से क्योंकि कि जरूर अगर आप चेहरे पर मुखोटा झूठा लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल है हुँ, हुँ. दुनिया को कुछ बताएंगे और खुद से कुछ और बात करेंगे हुँ, हुँ. सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए और मार्केटिंग में खास करके कि आप खुद से क्या बात कर रहे हैं आप खुद को क्या बता रहे हैं है ना आप खुद को तो बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट में दम नहीं है या पता नहीं होगा कि नहीं होगा खुद से आप ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है तो दोनों में क्या हो गया एक जमीन आसमान का फर्क है झूठ और सच का फर्क है जो आप खुद को कह रहे हैं और जो आप दुनिया को कह रहे हैं तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यह सच्चाई का काम है हम जितना खुद से सत्य बोलेंगे उतना हम जीवन में काम आए हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि हम स्वयं से क्या बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि सेल्फ टॉक यानी खुद से खुद बातें करें और रियलाइज करें तो हम अपने जीवन में सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं और हम हाँ मेहनत करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी चीज़ आसानी से और बहुत जल्दी नहीं मिलती उसके लिए टाइम लगता है समझना पड़ता है और फिर समय अनुसार वो सारी चीज़ें आपके साथ आती हैं लेकिन बशर्त उस रास्ते पर आपको अडिग और निरंतर चलते रहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं सब विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं जसविंदर जी से जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब के बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं तो हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग अभी इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो पंजाब की रूपरेखा क्या है अगर टूरिस्ट के रूप में कोई जाता है तो वहाँ पर देखने वाली जो चीज़ें हैं टूरिस्ट प्लेसेस उसके बारे में बताएंगे पंजाब की सबसे बड़ी खासियत है वहाँ के पंजाबी वहाँ की पंजाबीत है ना देखने के लिए तो बहुत सारी जगह है जैसे कि गोल्डन टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत जगह है जाने के लिए और अगर कुछ लोग ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है उस तरीके से आप कर सकते हैं वहाँ जा लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ है वो वहाँ के लोग अच्छा तो उनका दिल है।, है ना उनके लिए आज भी वहाँ पर जो है पंजाब में अतिथि देवो भवा हाँ। अगर घर पे कोई अतिथि आया तो उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है दिल बहुत बड़ा है पंजाबियों का है ना जैसे पंजाब किसी जमाने में बहुत बड़ा था पंजाब जरूर छोटा हो गया लेकिन पंजाबियों का दिल छोटा नहीं हुआ <laughs> वो बहुत बड़ा है तो हर किसी के लिए उसमें जगह हर किसी के लिए अपना पर आया नहीं कोई आ गया और प्यार से बुला लिया तो पंजाबी एकदम रेडी रहते हैं उनके लिए कुछ भी कर देते हैं तो ये और पंजाब के शेर हैं ना दिल से भी बड़े हैं और जिगर से भी बड़े हैं पंजाब के लोग वहाँ की खासियत तो पंजाबीयत ही है जी जी और वहाँ जैसे कि घूमने की टूरिस्ट प्लेस जिसको कह सकते हैं देखने वाली जो चीज़ें हैं कौन कौन सी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं उसकी खासियत बताइए टूरिस्ट के लिए वहाँ पर पुराने जो राजे महाराजाओं के थोड़े किले बने हुए हैं वो देखने के लिए एक अच्छी जगह है गुरुद्वारे हैं बहुत बड़े बड़े बनाए हैं वो भी बहुत क्योंकि वो हम उसको बोलते हैं पीरों की जगह है ना पीर पैगम्बर वहाँ आए दस गुरु वहाँ आए तो उन्होंने जहां जहाँ साधनाएं करी है ना जहाँ जहां उन्होंने अपनी ट्रीचिंग्स दी हर जगह का एक अपना ही महत्व तो है हर जगह की अपनी ही एक अलग वायुमंडल है पहचान है तो उस हिसाब से वहाँ क्योंकि वो पीरो पैगंबरों की जगह है तो अगर कोई उस हिसाब से जाना चाहे तो वहाँ बहुत सारी जगह बहुत बड़े बड़े ऐसे आश्रम्स हैं और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ जाया जा सकता है और उस हिसाब से तो मैन चीज़ें हैं फिर बाकी तो अगर टूरिस्ट के लिए तो मैन है बहुत बड़े बड़े वाटर पार्क बने हैं साइंस सिटी बना है Science लेकिन City? वो मैन मेड है जी मैन मेड आर्टिफिशली आप समझते हैं, बनाया हुआ है बाकी हाँ नेचुरल जो चीज है जिसको बोलेंगे तो वो तो वहाँ के पीरों और पैंगम्बरों के जो स्थान है वो ही नेचुरल चीजें हैं, वो गॉड गिफ्ट है पंजाब को। तो उसमें से कुछ खास जो खास जहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं उस जगह के बारे में बताएंगे गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल सबसे बड़ा जगह है जहाँ लोग सबसे ज्यादा फॉरन से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं वो है और उसको हम अकाल तख्त के नाम से पुकारते हैं अच्छा जी और चारों तरफ से आने का रास्ता है उसका माध्यम ही कहने का जो उसका मकसद है वो यही है कि सभी धर्मों के लिए वो खुला है वहाँ धर्म की कोई पाबंदी नहीं है और अभी तो पंजाब सरकार ने इसे बहुत खूबसूरत बना दिया है अच्छा हाँ बड़ा ही अच्छा हो गया है इवन uh, अभी साल डेढ़ में ही हुआ है मेरा भी विजिट नहीं हुआ है अच्छा, बट अच्छा। मैंने वीडियोस देखे हैं और तारीफ सुनी है तो बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाके उसके दर्शन करूं आ, बहुत अच्छी जगह बनी पहले आप कब गए थे इससे पहले मुझे तकरीबन तीन साल हो गए वहाँ गए वहाँ का जो दिनचर्या है क्या होता है डेली रूटीन में कभी भी कोई भी आ सकता क्या हाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये समय नहीं आने का है या बंद होगा आ, क्योंकि गुरुद्वारा है तो पूजा पाठ का जो रसम होता है वो तो होती है लेकिन गुरुद्वारे के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं वो कभी बंद नहीं होते तो आप कभी भी रात को दो बजे भी विजिट कर सकते हैं आप रात को बारह बजे भी विजिट कर सकते हैं ना आप कहीं से भी आए आपको कहीं सहारा ना मिले तो अमृतसर में वो गुरुद्वारा ऐसा है कि आपको वहाँ तो सहारा मिलेगा ही मिलेगा कई बार अनजान टूरिस्ट आ जाते हैं तो चौबीस घंटे वहाँ लंगर चलता है अच्छा हाँ। तो ऐसा मतलब ये पीरों पैगम्बरों की जगह है वहाँ को हमारे पंजाब में एक कहावत है कि पंजाब में कभी कोई भूखा नहीं मरता <laughs> कुछ नहीं मिलेगा तो गुरुद्वारों में चौबीस घंटे लंगर चलता है। ये वहाँ की खासियत है पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आप सुना है विशेष मुलाकात और जयसविंदर जी हमारे साथ है जिनसे बातें कर रहे हैं हम लोग और आपके जीवन के जो खुशनुमा पल जिसको कह सकते हैं वैसे बहुत सारी खुशियां होगी बचपन से लेकर आप तक की लेकिन कुछ खास यादें जो आपके दिल में बनी हुई हैं उसकी कुछ एक्सपीरियंस आप सुनिए हाँ एक एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत ही ज्यादा दिल को टच किया एक्चुअली पंजाब के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे जी तो वहाँ नॉन वगैरह बहुत चलता है हमारे घरों में और मैं उसका उपयोग नहीं करती तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चे भी उसका उपयोग ना करें लेकिन वायुमंडल ऐसा है तो हमारे यहाँ हफ्ते में छः बारी वो बनता और मुझे ध्यान और मेडिटेशन का बहुत शौक़ है कई अलग अलग पद्धतियाँ मैंने ध्यान और मेडिटेशन की लगभग सभी ट्राई की अच्छा अच्छा जी।, जी कोई छोड़ी नहीं है ऐसा कह सकते हैं सभी ट्राई करी तो जब भी मैं जहाँ भी गई ध्यान और मेडिटेशन की पद्धति के लिए तो मेरा एक ही सवाल था कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस चीज़ छोड़ तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बच्चे नहीं हैं ये जानवर हैं इतना खाते हैं इस तरीके से नॉनवेज तो अच्छे मुझे बहुत बुरा लगा मन कुछ हुआ क्योंकि माँ हूँ बच्चे के लिए कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा नहीं। नहीं। तो मैंने अपने मन में ढारा कि कहीं ना कहीं तो वो सर्वोच्च शक्ति है और जिस दिन मुझे वो मिल जाएगी उस दिन मुझे इनको कहना नहीं पड़ेगा ये खुद बा खुद छुट जाएगा ये संकल्प मेरे मन में एक दिन आया जब मैं बहुत दुखी हुई तो यह आया कि जहाँ वो शक्ति है ना वहां जाकर ये छुट जाए तो बस ऐसे ही किसी के द्वारा मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला तो जब सब मेडिटेशन पद्धति ट्राई किया था तो यहाँ के बारे में भी सुना कि यहाँ राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और बड़ा अच्छा है आनंद अनुभव होता है शांति की अनुभूति होती है तो हमारा यहाँ आना हुआ संकल्प एक था आते हुए कि मानूंगे तभी जब बच्चे बच्चों पर उसका असर, असर दिखाई दे जबकि बच्चे अभी मेडिटेशन नहीं करते हैं हाँ। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ आना हुआ जब आना हुआ तो बच्चे भी साथ आए हम घूमने के लिए आए थे बस हाँ। लेकिन यहाँ मेडिटेशन रूम बने हैं जगह जगह तो उसमें गर्मी के दिनों में हम आए थे तो एसी लगा रहता है तो बच्चे बाहर खेलते थे गर्मी में फिर जब गर्मी लगती थी तो उस मेडिटेशन रूम में आके बैठ जाते थे सिर्फ ए सी के लिए मेडिटेशन नहीं कर रहे थे अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन उनका ऐसा अनुभव था कि किसी ने उनसे कहा बायदा ऐसा उन्होंने सुना बच्चों ने बताया मुझे कि तुम मेरे बच्चे हो और तुमको ये छी चीज छीछ नहीं खानी तो हम यहाँ से वापस चले गए और बच्चों ने मुझे घर जाकर जब गए तो मना कर दिया खाने से मैंने कहा क्या हुआ बोले हमको वहां पर ऐसा हुआ और आज के बाद हम इसको नहीं खाएंगे अच्छा क्या तो तीन साल हो गए मुझे और बच्चों को यहाँ लाए हुए तो आज तक बच्चों ने दोबारा कभी उसका सेवन नहीं किया जो बच्चे हफ्ते में छह दिन खाते थे वो उन्होंने हाथ भी नहीं लगा तो वो मुझे एक ऐसी अनुभूति थी उस दिन से फिर मैंने राजू का मेडिटेशन का नियमित अभ्यास देखे करना देखे। शुरू किया और जो सुना था उसको अनुभव भी किया उस शांति को अनुभव भी किया देखे। देखे। तो मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट पद्धति लगी है राजू का मेडिटेशन जी जसविंदर जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं न कहीं भारत का जो प्राचीन राज्यों के बारे में आपने जिक्र किया जिससे बहुत सारी चीज़ें जो असंभव लगने वाली बातें हैं वो भी संभव हो जाता है बशर्त यही है कि आप उसको दिल से एक बार उस पद्धति को अपना लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो आपने जो एक्सपीरियंस में सुनाया वो हमारे सभी श्रोताओं को भी शायद पसंद आया होगा और मैं चाहूँगा कि इस पद्धति को समझे और जाने और इसका उपयोग अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी कर सकते हैं और अपने जीवन पद्धति को अपने आंतरिक सुखद अनुभूति के लिए भी आप इसको कर सकते हैं जैसे जसविंदर जी ने बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज़ को अलग अलग योगा सेंटर्स में जाकर भी उन्होंने प्रयोग किया था लेकिन बाद में उनको इस पद्धति में जब वो आए राजयोग सीखा उन्होंने तो उनके जीवन में काफ़ी अलग जो बहुत ही सुंदर अनुभूति हैं जो अभी हमने सुना आप सुनाया है रेडोमो 90 पर 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को यानी बहुत अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने अलग अलग जगह पे आपका जाना हुआ बहुत सारी जगह पर आप जाके सीखते थे तो कौन सी एक ऐसी जो बातें हैं या लाइन है जो आपको बहुत पसंद आता है हमेशा आपको वो ज्ञान तो दुआएं दो दुआए <laughs> लाइन बहुत मोटिवेटिंग है क्योंकि ये ही साथ जाएंगी और यही काम आती है जब भी जिंदगी में कोई बुरा समय आता तो कहते हैं किसी की दुआ लग गई जी जी जी तो ये मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है कि दुआएँ ही देनी है और ऐसे ही कर्म करने हैं कि दुआएं मिले तो दुआएँ दो दुआएं लो ये एक छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत ही प्रेरक लाइन है जीवन की चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ये लाइन सुनकर शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर एक प्रेरणा जागृत हो रहा होगा कि अपने भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बाके तो ये जो लाइन है दुआएं दो और दुआएं लो ये बहुत ही अच्छी जो लाइन है आपने बताया बहुत ही अच्छे शब्द आपने दिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जो आपको हमेशा प्रेरणा देता हो मैं सभी को एक ही चीज कहूँगी कि जीवन बहुत छोटा है है ना? ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाना है बस जो लाए जो देखा जाना है वो है खुशी तो सदा मुस्कुराते रहें खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जसविंदर जी का एक्सपीरियंस हमने सुना उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आप तक सजा किया हमने तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जसविंदर जी आप जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया तो चलिए श्रोताओं आप सभी से चाहूंगा मैं इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर मैं आपके साथ रहूंगा तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडू मत बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो वाह शाही गुरु नानक देव जी जिन्हें टूर के दुनिया न समझाया एक ओंकार पाठ पढ़ाया मानस की जात है एक बताया दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी गरीबांू गल न लाया दिलाया जात पात नहीं कुछ तीजी पत शाही गुरु अमरदास जी पहल पंगत फिर संगत कै रखवाया नहीं औरत समझाया औरत दादर जा एक बढ़ाया शाही गुरु रामदास जी आनंद कारज दी प्रथा चलाई अमृत सरोवर दी दीव रखाई सेवा करने दी पावना जगारी पजवी पातशाही गुरु अर्जन देव दी प्रथा नहीं हारे तो अपने बनाई निहारे छेवी पातशाही गुरु हर गोबिंद जी मेरी पीरी द मालिक हर गोबिंद तो कानून अपना हक दिलाया भगति तक्ति दर्थ समझाया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतवी सत पातशाही गुरु हर राय महत्व ने समझाया गुरु न जुड़ना ने सिखाया बाणी दी सेवा करके जीवन बिताया पतशाही गुरु हर कृष्ण जी दुखिया का सारा दुख उन्हें हरिया लोगों का इलाज करिया पंज साल दी छोटी उमरे गुरु बनिया आए शाही गुरु देग बहादर जी जीनू कहते हिंदी चादर जिना देस कटाया किसी धर्म तुलम नी करना ए समझाया बसवी पातशाही गुरु गोबिंद सिंह छका के सा बनाया, नहीं समझाया, मजलूमा दी रक्षा करना सिखाया। वाहे गुरु, गुरु, गुरु जो ग्रंथ साहिब जी गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सत्यनाम वाहे गुरु